द्र कर्णेत्री श्रम देवा भद्रं पश्येम क्षवी स्थिरए अंजल सु शम विज अखर पर वेदीय मांडव की कारिका अलाद शांति प्रक्रिया दसवीं कारिका के कुछ विचार चल रहा है दसवें कारिका को विचार चल रहा है जिसमें चतुर्थकारिका पंचव कारिका में नैयायिक और सांख्यादी के परस्पर विरोध दिखाया गया है तो उसी विरोध को हम दिखाते हैं आप लोग सुनो हो सावधान होकर के शिष्यों को सावधान किया पंचम अध्याय तो आगे सस्त कार से दसम तारीखा तक प्रा, प्रासंगिक प्रसंग आ गया कुछ उपनिषद के व्याख्याता है वो भी वही सांख्यवादी जैसे लगते हैं कुछ ऐसे हैं इस जीव को पहले अजन्मा मानते हैं उत्पत्ति के पहले अजन्मा मानते हैं और अभी जन्म मानते जन्म वास्तविक जन्म मानते हैं फिर कर्म उपासना के माध्यम से फिर अजन्मा बनेगा ऐसी इनकी धारणा है वो भी ठीक नहीं है जैसे सांख्य का मत ठीक नहीं नई आई के मत ठीक नहीं उसी प्रकार इनका मत भी ठीक नहीं ऐसा करके प्रासंगिक लाया था ष्ठ कारिका से दसम तक एकादश कारिका से फिर अपने प्रकृति में चले जाएंगे। फिर सांख्य नई आई के जो झगड़ा होगा वहीं जाएंगे। ये ये भी मत सही ही नहीं है करके ष्ठ कारिका से लेकर दसवें तक कुछ उपनिषदों की व्याख्याताओं का मत दिया है प्रासंगिक है के टीका में बोल रहे थे प्रासंगिक प्रासंगिकम एव जीवा प्रकृति दर्शयतम प्रक्रम थे प्रासंगिक प्रकृति है जीवों में जो स्वभाव जो है प्रासंगिक है यही दिखाने के लिए कहा वास्तव में तो यह है जरा मरण निर्मुक्ता सर्वे धर्म स्वभावत जरा मरण मिछन जीवन के तन मनीषया जितने भी धर्म है शरीर आदि को धारण करता है प्राणादि को धारण करता इसलिए इसको धर्म कहा जीव को धर्म सभी जरा जरावरण निर्मुता ये जो जितने भी जीव है न इनकी वृद्धावस्था है ना मरण है सर्वे धर्मांत जिन चौरासी लाख की होने में कोई भी जीव हो या नहीं कि मनुष्य वाला जीव ऐसा है सारे जीव अजन्मा जरा मरण में जरावरण जो लोग ऐसे जीवों के ऊपर में तो जरा जरावरण धर्म से कृषित मानते हैं जीव को तन मनीषया चिवनते हैं उसी भावना को लेकर उसी चिंतन के माध्यम से क्या करेंगे वो उसी में पहुंच जाएंगे जरा मरण वाले शरीर में पहुंच जाएंगे च्युत हो जाएंगे अपने लक्ष्य से च्युत हो जाएंगे उस अद्वित तत्व में नहीं पहुंच पाएंगे वो तो जरा मरण भाव मिलने वाला शरीर ही प्राप्त होगा उनको ऐसा कहा था इसी के टीका है भाष्य टीका है आत्मानो ही सर्वविक्रिया रहिता स्वभाव तो भगवती करता आत्मा है आत्माएं हैं अस्थि जाये बर्दते जायते अस्थि बर्दते विपरीत मते अपीयते विनस्वते सड़भाविकार से रहित है न ये पैदा होता है ना इसमें अस्तित्व क्रिया लगता है जो पैदा होगा तब अस्तित्व बोलते घटो अस्तित्व तो अस्ति बोले घट पैदा होने के बाद अस्तित्व लगता है ना बर्धते क्रिया है ये बढ़ना भी नहीं न विपरीत मते बिगड़ने लगा ये भी नहीं है अपक्षीयते विनाश को जाता हो छीण होता हो ऐसा भी नहीं है विनस्तु भी नहीं है सड़भाविक से रहित है सभी आत्माएं जितने भी हैं चौरासी लाख की उम्र में जितने आत्मा है आत्मानोही सर्विक्रिया रहता स्वभाव वास्तविकता उन्हें कोई क्रिया नहीं है सभाविकार से रहित है था आत्मा तेम उक्त प्रकृति अन्यक्षति आशंका पूर्वादी बोलता है ठीक है स्वभावतः उनको कुछ नहीं होता कोई धर्म नहीं है फिर भी हम मान लेंगे जरा मरण वाला प्रकृति मान लेंगे इनको तेजा हम प्रकृति है अन्यथा जो आपने कहा स्वभावत जरावरण रहित है तो? मान लेंगे आप उसका अन्यथा मानेंगे जरावरण और युगता तो मानने क्या आपत्ति है शंका आगे तो कहा जरावरण मानने वाले के क्या स्थिति होते वही चिंतन के द्वारा वही जरावरण वाली शरीर को प्राप्त हो जाएगा जैसे चिंतन चलेगा सदा प्रभाव भाविका अंत में जैसा चिंतन होगा वैसे हो स्थिति आ जाएगी कहा सर्विक्रिया शून्य स्वात्मी विक्रिया कल्पनाया तद वासनया स्वभाव so, हानिष्ठ ये अर्थ होगा कोई क्रिया नहीं है सारी विक्रिया से रहित है जाए ते अस्थि पर्वते अपक्षीय विक्रिया रहित है आप ऐसे जो आत्मा है सर्व विक्रिया शून्य स्वात्मी अपने स्वरूप में कोई क्रिया नहीं जहाँ ऐसे स्वरूप में विक्रिया कल्पनाया क्रिया की कल्पना करेंगे जाए थे अजन्मा था पैदा हो जाता है फिर साधना करके अजन्मा बनेगा इत्यादि जो कल्पना करने लग जाएंगे विक्रिया कल्पना आयाम क्रिया की कल्पना करने पर तद वासना वही संस्कार होगा उसके पास वो कल्पना वाली संस्कार होगी तद वासना वही वासना के द्वारा संस्कार के द्वारा स्वभाव हानि स्वभाव की हानि होगी स्वभाव हानि बने भ्रांत्यात्मकम तद वो जो ऐसे भान होगा अपने लक्ष्य को पहुंचने पाएंगे उनको जो जरा मरण वाला भान होता है भ्रांति स्वरूप है वास्तव में अजर अमर है जैसे ऋतु को सर्प समझना भ्रांति है वैसे अजर अमर आत्मा को जरा और मरण से शहीद समझना भ्रांति है भ्रांति ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी ये कहा श्लोकाक्षराणी <laughs> व्या कर तुम आकांक्षा दर्शिक कारिका के शब्दावली को व्याख्या करने पहले आकांक्षा दिखाते हैं पूर्ववादी की जिज्ञासा दिखाते हैं क्या जिज्ञासा दिभाष में कहा किम विषया को ना प्रकृति यश्या अन्यथा भावो वादि कल्पते कल्पनाया दो प्रश्न है दो आकांक्षा है जिज्ञासा दो बनी हुई है कि किसमें आश्रित है वो प्रकृति जीवों की प्रकृति कहाँ आश्रित है किम विषया मानी किसको विषय कर ले किसमें आश्रित है ता प्रकृति वो पुनः प्रकृति किसमें आश्रित है अन्यथा भावों को आज भी कल्पते अन्य लोग जो वादी है द्वैतवादी लोग जिसका अन्यथा भाव कहते हैं क्या अन्यथा जरा मरण युक्त मानते हैं और दूसरी बात कल्पना को चलो मान लिया किसने कल्पना कर दी जरा मरण युक्त है कल्पना क्या आपत्ति आएगी दो प्रश्न आएगा इसी के उत्तर में कहा जरा मरण सर्वे धर्म स्वभावता यह जरावरण से रहित है कल्पना करेंगे तो जरावरण भाव वाले शरीर को प्राप्त हो जाए इनका प्रकृति क्या है जरामरण से रहित है ये प्रकृति वाले हैं जो सारे ये कहा अच्छा भाष्य में कहा जरामरण आदि सर्व क्रिया वर्जिता इसके अर्थ है जरा मरण का अर्थ जरामरण आदि कोई क्रिया नहीं जहां ऐसा आत्मा सारे ये कहा कि सर्वे धर्मा जितने भी आत्मा है जितने आत्मा है चौरासी लाख में धर्मों होने आ थी शरीरा, थी तो धर्म होने आत्माया शरीरम प्राणादिश् धर्म कहा है के मान सर्वे धर्म सर्वे आत्मा सर्वे धर्म का अर्थ सर्वे आत्मा सभी आत्माया जरा से रहता है इतना स्वभावता प्रकृति का इनका स्वभावता प्रकृति का स्वभावता माना प्रकृति का अपने स्वभाव था कहा प्रकृति से जरा जरावरण रहित है इनका स्वभाव ऐसा है प्रकृति प्रकृति माना स्वरूप अपने स्वरूप से जरा जरावरण भाव से रहित है कोई भी पैदा भी नहीं होने वाला वृद्ध भी नहीं होने वाला मरने वाला भी नहीं है ऐसा है अपना एवं स्वभावासर्मा ऐसे स्वभाव होते हुए जरावरण से रहित स्वभाव होते हुए धर्म इस धर्मों को जलामरण में क्षमता ये धर्म में जो जलामरण की इच्छा रखते हैं इच्छा तो क्या करना इच्छांता ही इच्छांता इच्छा जैसे करते इच्छा क्या करना इच्छा, जैसा इच्छा होती है जो लोग रजुआ व सर्पम जैसे रजु व सर्प की इच्छा करते हैं लोग रज्जु सर्प हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकती किन्तु कल्पना कर लेते हैं उसी प्रकार जरावरण की कल्पना कर लेते हैं लोग जरावम क्षमता कहा सर्पम आत्मानीय कल्प जरावरण की कल्पना आत्मा में जब करेंगे जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं उसी प्रकार अपने स्वरूप में जरावर भाव की कल्पना करने से करने वाले लोग च्यवंते लक्ष्य से च्युत हो जाए स्वभावत चलनते अपने स्वभाव से गिर जाएंगे अजर अमर भाव में नहीं रह पाएंगे वो तो मरने वाले ही हो जाएंगे मरने वाले चिंतन करने से मरने वाले शरीर मिल जाएंगे स्वभावत चलनते भी टिप्पणी स्वभावतः मारे जरा मरणादि बंदो भवनती यही है अपना स्वभाव से विचलित हो जाना हजार अमर था जरा अमरण वाले को हो जाना यह स्थिति आ जाती है चिंतन के माध्यम से कहा तानी है क्यों होता है उसके चिंतन करने से वही बुद्धि है उसके पास अब बूढ़ा हो गया मरने वाला हो बूढ़ा हो गया वो मर ऐसे चिंतन करते करते भगवान ऐसे करेंगे बस उसी को दे देंगे कोई बूढ़ा होने वाला शरीर देंगे तम यथा यथा उपास तथा जिस प्रकार से उपासना करेगा वैसे चिंतन जैसा करेगा वैसे होगा भगवान वैसे करते है तन मनीषया जन्मवरण चिंतया तदभा तद्भावित दोष है तदभाव भावित दोष है वो चिंतन रूपी दोष है उसके कारण वही हो जाता है ये एक तीन की टिप्पणी है तत्सत्व संस्कृतत्व दोषेरा उस जरा मग के अस्तित्व के जो संस्कार है जरा वर्ग से युक्त है संस्कार वो ये के कारण वही हो जाते हैं जरा माध्यम शरीर प्राप्त करके आज ये यथा प्रपद्यंतेम तथा भजा में हम मम वर्तमान वर्तंते मनुष्य पार्थ सर्वसा गीता के सत्तव ज्ञान कहा है मुझे जिस रूप से भजन करते मैं वैसे रूप वाला हो हूं भगवान ने सहा देखिए आत्मा समझ के भजन करके तो आप रूप पाए, भूत समझ के चिंतन करेगा तो भूत रूप है भगवान जैसा चिंतन करेगा वैसे दिखेगा उसको अच्छा ठीक है आश्रय विषय विषय शब्द भाष्य में कहा था किम विषय पुनः आ प्रकृति यश अन्य भाव आज भी कल्पित यहां पर विषय शब्द जो भाष्य में है उसका आश्रय किम आश्रय या वो प्रकृति किसमें आश्रित है यह अर्थ है आश्रय विषय विषय शब्द भाष्य का विषय शब्द आश्रय को विषय करता माना आश्रय शब्द को अर्थ बता रहा है विषय किसमें आश्रय है प्रकृति किसमें अप्रकृतम प्रकृति आश्रय निरूपण ये जो प्रकृति का आश्रय का निरूपण करना ये तो अप्रकृत है इसके प्रसंग तो है ही नहीं शंका हो गई इसके उत्तर कहा था यश्या अन्यथा भागो का आदि बाजू को द्वारा जिस प्रकृति का अन्यथा माना जा रहा है अजर अमर को जरावरण तो युक्त घोषित कर रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है यह प्रश्न है प्रश्नातरण प्रकृति करें ये दो प्रश्न है ये भाष्य में एक तो हो गया किम विषय पुनः प्रकृति यश्याम था वा को पाद एक प्रश्न दूसरा प्रश्न होगा कल्पनायाम बाषा कल्पना कल कर लिया तो क्या आपत्ति तो आएगी उनके पद जरा जरावरण युक्त मान लेते हैं तो मान्य दो नहीं दोष आएगा जो दूसरी वह है अच्छा। प्रश्नातर करो कल्पना तुर्वाधम उत्तरत्व व्या करो जो पूर्वार्ध है जो जरावरण सर्वे धर्म स्वभावत है पूर्वाध है कारिका का उसके पूर्वाधम उत्तरत्व प्रथम प्रश्न का उत्तर रूप से कथन करेंगे किसमें आश्रित तो प्रकृति उसके लिए उत्तर देंगे तत्र पूर्वाधम उत्तरत्वर की पूर्वार्ध में होगा पूर्वार्ध का उत्तर पूर्व प्रश्न का उत्तर रूप में पूर्वाध की व्याख्या करेंगे एक पांच के टिप्पणी छह की टिप्पणी है तत्र तत्र माने प्रश्न धोए पांच की टिप्पणी है आगे छह में कहा उत्तरत्व न पूर्व से उत्तरत्व पूर्वाधम उत्तरत्व उत्तर माने पूर्वाध का उत्तर पूर्व प्रश्न का उत्तर ऐसा करना एक बजते व्यापर आह करके बोलते उत्तर देते हैं आह जरा प्रकृति ऐसी है जरा से रहित प्रकृति है जीवो की प्रकृति वास्तव में जन्मने वाला मरने वाला बूढ़ा होने वाला प्रकृति नहीं है स्वभावता ऐसी प्रकृति है आत्माओं ठीक है उत्तरार्थम विभते जरा मरणंत मनीषा है द्वितीय प्रश्न का उत्तर में है यह कल्पना करने पर क्या दोष है जरा मरण से युग हो जाएंगे दोष है जरा मरण वाले शरीर प्राप्त करेंगे दोष आ जाएगा द्वितीय प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं उत्तरार्थम विभाजित मैंने साथ में कहा उत्तर से उत्तर देखो उत्तर उत्तर प्रश्न द्वितीय प्रश्न का उत्तर रूप से द्वितीय देते हैं कल्पना करने पर क्या दोष आएगा ये दोष है फिर आगे शरीर को प्राप्त करेंगे आत्माभाव में जा नहीं पाएंगे ये दोष आ जाएगा ये कहा एवं सन्तो धर्मा जरामरिछ वास्तव में जरामरण से रहित है ये आत्मा उसमें जरामर को सोचने वाले चिंतन करने वाले जरामरण वाले शरीर को प्राप्त करने दोष है ये बता दिया अब आगे प्रांगिकज्य सांख्यपक्षे वैशेषिकादि उच्यमनम पुरुष अब्दु ज्ञात अन्भाषे प्रांगिकता ष्ठ कार्य से दसम कार्य तत्व प्रासंगिक था प्रसंगता आया था जैसे उन लोगों का गलत है वैसे ये भी गलत है कौन उपनिषद के व्याख्या भरती उपनिषद के व्याख्या हैं। अपने को वेदांति मानते हैं किन्तु जीवों के स्वरूप को जब जीवों का स्वरूप के कथन करते हैं तो पहले अजन्मा था बाद तो में जन्म हो जाता है सत्य जन्म औपाधिक जन्म नहीं जैसे हम मानते हैं औपाधिक जन्म सत्य आरवा जन्म होगा फिर कर्म उपासना समुच्चय करके फिर अजन्मा हो जाएगा ये कहने वाले भी उसी कोटि के इसके लिए प्रसंग से इनको लाया गया था अब बोलते हैं प्रासंगिकम पर जब प्रासंगिक तो चर्चा चल रही थी उपनिषद व्याख्याताओं की उसके अब छोड़ करके सांख्य पक्षे, अब वो प्रकृति जो आया हमारा प्रकरण जो चल रहा था सांख्य और वैशेषिकों का जो परस्पर झगड़ा है तो कहते हैं विद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं और एक अविद्यमान की उत्पत्ति मानते हैं और एक दूसरे का एक दूसरे पथ के द्वारा खंडन किया जाता है सांखे बोलेगा अविद्यमान की उत्पत्ति होनी हो तो तिल में तेल है तेल चाहिए किसी व्यक्ति को तो तिल सर सर्वत्र अभाव है उसका तेल का तो रेत क्यों नहीं लाता तिल चाहने वाला तेल चाहने वाला तिल को क्यों लाता है तेल वहां विद्यमान है इसलिए विद्यमान की उत्पत्ति होती है कार में छिपा हुआ होता है कार्य पहले से विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा सांख्य बोलेगा नहीं नैया बोलेगा पहले विद्यमान हो तो फिर ला, उसको साधना करने की जरूरत क्या है पहले विद्यमान हो उसके लाने की कार्य करने की जरूरत क्या है उससे से काम चलना चाहिए अगर कपड़े धागा में कपड़ा विद्यमान हो तो धागा से काम चलना चाहिए चलता नहीं है क्या करना पड़ता है कपड़ा बनाना पड़ता है धागा में कपड़ा बिल्कुल नहीं है धारा में अभाव है उसका प्राग अभाव बैठा हुआ है अभाव बैठा हुआ कपड़े का बाद में पैदा होता है आरंभवादी है एक दूसरे के मत से एक दूसरे का मत का, का खंडन हो जाता है ऐसा जो कहा था उसमें हम अनुबोधन करते हैं है। तुम भी ठीक बोल रहे हो तुम भी ठीक बोल रहे हो विद्यमान की भी वास्तविक उत्पत्ति होती न काल्पनिक उत्पत्ति तो हो जाती है हम भी वही है सत्कारी वादी विद्यमान की अविद्यासी उत्पत्ति होती है वास्तविक उत्पत्ति नहीं होती नैयाग ने ठीक कहा जो दोष दिया ठीक कहा हम अनुमोदन करते हैं इस बार और सांख्य ने जो कहा अविद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती ये भी हम मानते हैं इसको बंदे पुत्र की उत्पत्ति होती नहीं अविद्यमान है कुछ भी उत्पत्ति होती नहीं है दोनों पक्षों को ये जो दोष दिया गया उसको हम अनुमोदन करते हैं तो दोनों पक्ष समाप्त हो जाते जो कहा था उसी को कहते हैं प्रासंगिकम पर जनिषद व्याख्यातों की चर्चा चली थी ष्ठ कार्य का दसम तक उसको परित्याग करके प्रसंगों को प्रासंगिक आया हुआ उसको छोड़कर अब वो प्रकृति में हम जाते हैं प्रकरण जो चल रहा था सांख्य पक्षे सांख्य पक्ष में वैशेषिक आदि भी उच्च मानम दूषण वैशेषिक नई आयिक आदि के द्वारा दोष दिया गया था पहले से विद्यमान हो तो क्या उत्पन्न होना उसने ऐसा जो दोष दिया गया था उच्च मानम जो दोष दिया गया विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती है विद्यमान है तो क्या उत्पन्न होना उसमें पहले से है ये जो दो दोष दिया था अब कहा था स्वीकार किया उसको था उसको हमने कहा था अनुमोदम अनुमोदा वही बोला था हम स्वीकार करते हैं इस बात को एक जो कहा था उसी को अनुभाषा थे दोबारा उसी के बारे में चर्चा करते है कहा आठ की टिप्पणी अभ्यनों की आत्मा सम्मतम जो नई आय आदि ने पैसे से दोष दिया था सांखे पक्ष में विद्यमान की उत्पत्ति नहीं हो सकती विद्यमान है तो क्या उत्पन्न होना हो, हो सकता ऐसा जो दोष दिया था हम उसको स्वीकार करते हैं मानते हैं विद्यमान की उत्पत्ति नहीं होती हमारे यहाँ विद्यमान की उत्पत्ति होती काल्पनिक उत्पत्ति रज्जु विद्यमान है, उत्पत है की उत्पत्ति होती है उनकी उत्पत्ति का वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं विद्यमान की वास्तविक उत्पत्ति ऐसा मानने पर क्या आपत्ति अब दिखाते विद्यमान वस्तु की वास्तविक उत्पत्ति मानते हैं सांखे लोग मिट्टी में घट छिपा हुआ है वो बाहर निकल आता फिर घुस जाएगा आविर्भाव तिरुभाव शब्द बोलते हैं विद्यमान घट की उत्पत्ति ऐसा मानते हो तिल का तेल का दृष्टांत तिल का दृष्टांत देते हैं तिल ती, में तेल विद्यमान है इसलिए तो तिल ढूंढता है तेल चाहने वाला व्यक्ति यही तो दृष्टांत उनके पास है और कपड़ा चाहने वाला व्यक्ति धागा ढूंढेगा कहा है धागा धागा लाएगा कपड़े का अभाव जैसे नई आय मानते धागा में अभाव है प्राग अभाव है तो कपड़े का अभाव हो धागा में तो रेत में भी अभाव है तो कपड़ा चाहने वाला रेत क्यों नहीं लाता सांख्या ऐसा बोलेगा नई आय के लिए रेत में कपड़ा नहीं बनता तो कपड़ा चाहने वाले का पता है कि धागा में कपड़ा छिपा हुआ है तो इसलिए लाता है विद्यमान की उत्पत्ति सांख्यो का कहना है नैया आदि जो दोष देते हैं वो कहते हैं पहले से विद्यमान हो तो क्या उत्पत्ति बना हो तो उसको हम अनुमोदन करते हैं विद्यमान को उत्पत्ति नहीं होती है काल्पनिक उत्पत्ति तो होगी वास्तविक उत्पत्ति नहीं हो सकती है सांख्य भी सत्कारिवादी है हम भी सत्कारीवादी है हमारा सत्कारिवाद में हम मायावादी मानते हैं कार्य नाम के वस्तु नहीं होता सत कार्य रूपये दिख रहा है ऐसा मानते हैं विद्यमान ऋषि सर्प रूप में दिखती है वास्तव में सर्प पैदा नहीं होता वो वास्तव में पैदा होना मानते हैं। ये यह, यही अंतर है वो कार्य को सत मानते हैं हम कार्य को असत मानते हैं ये भी है उनका सत कार्य में कर्मधारय समास होगा और हमारे सत कार्य में षष्टी समास होगा ये सत का कार्य है रज्जू का कार्य कौन सर्प अज्ञान से दिख रहा है और ऊर्जा कर्म सत्या तत्कार्य सत्कार्य सत्कार्य दोनों हैं हम सष्टी समास वाले हैं और वो कर्मधारे समास वाले होते हैं सांख्य लोग इतना भेद होता है सत्कार्य तो प्रासंगिक परित्यज्य प्रासंगिक चल रहा था कुछ उपनिषद व्याख्यातो का उसको छोड़ करके और सांख्य पक्ष में वैशे आदि के द्वारा भी उच्च मानव जो कहा था उसको हम सम्मति देते हैं तो उसी आ, का है कहा क्या कहते हैं जायते ज भिन्नमथम भक्त कारण ये जायम कथमज भिन्नम कथम तत्त यदि जिस वादी के मत में यदिते प्रसिद्ध है है ये सांख्य आदि के पक्ष में कारण वै कार्य कारण ही कार्य होता है तो प्रधान है त्रिगुणात्म का प्रधान है त्रिगुण स्वरूप प्रधान है वो कारण ही नहीं उसी से महदादि तत्व बनना है अहंकार आदि महतत्व आदि अहंकार आदि पंचतन महादि प्रधान से बनना है वो कारण ही कार्य रूप में आता है ऐसा मानते हैं कारण यस्य यश्य वही यश्य वही जिस, जिस बादी के पक्ष में कारण ही कार्य होता हो तो क्या मानना पड़ेगा कारणम तस् जाए उसके मत कारण ही पैदा होता जो कारण ही कार्य बन जाता है जिसके मत में उसके मत में कारण ही कार्य हो जाता है कारण को कार्य कहना पड़ेगा क्या कहना पड़ेगा कारण को कार्य कहना पड़ेगा जो दोष आएगा और दूसरी बात जब वो प्रधान तुम्हारा उत्पन्न हो गया महदादी रूप से किस रूप से महदादी तो चौबीस तक तो होता है उस रूप में आएगा प्रधान पैदा होगा महतत्व अहंकार पंतन मात्रा इत्यादि करके आएगा वो स्वर्ष विकार आदि जो भी आएंगे को तो जायान का मतलब जो पैदा होगा वो कारण तो अजन्मा कैसे बोलो कि नित्य कैसे बोलो कि उसको किसको जो प्रधान को कैसे मानोगे नित्य अजन्म प्रधान भिन्नम नित्यम कथम चाह तीनों गुण तीन गुण है उसके पास में गुण रजगुण तमगुण तीन गुण का पुंज है वो भेद है परस्पर अवयव है तीन अवयव वाला है उसको कैसे नित्य बोलते हो जो भिन्न होता है भेद वाला होता है सवयव होता है वो अनित्य होता है घटादी सवय एवं अनित्य है उसको नित्य कैसे मानते हो तो तीन गुणों का पुंज है वो प्रधान जिसको बोलते हो प्रलयकालीन जो साम्यावस्था है तीनों गुणों के साम्यावस्था उसी को प्रधान कहते हो तो दिनम, भिन्नम एवं सवयव होता हुआ नित्य कैसे होगा और जायमान है तो अजन्मा कैसे होगा ये दो प्रश्न अक्षय सांख्यम क्या है पन्ने सता साख्यम काफिल सांख्य पन्ने सत्ता टिप्पणी एक दो अजम नित्यम अजम्मा कहना जायमान अजमान नित्यम जायमान कहना और अज बोलना ये तो जाघात दोष है उत्पन्न होता है और अज नित्य है ऐसा कहना दोष है नित्य होगा तो फिर जन्म का कैसे हो और जन्म जन्म वाला होगा तो अजय कैसे होगा इस इसी प्रकार भिन्नम नित्य कथम चाहते हैं भिन्नम भेद विशिष्टम तीन अवय से विशिष्ट है प्रधान तो शुरू का कारण है जिससे जगत बनना है भूल कारण प्रधान है सांख्य बन तीन अवय सतगुण रजुगुण तमुगुण के जो ही प्रधान बोलते उसे अतिरिक्त प्रधान नहीं है कोई तो तीनों का साम्यावस्था होगा प्रलय प्रवयकालीन तीन गुण होगा उसको प्रधान नाम दिया उन्हें तो जो भेद विशिष्ट है तीन तीन अवयव है जिसका सावय है तो सावय होगा अनित्य होगा नित्य कैसे होगा नित्य भी नहीं हो सकता यह आ जाए और नित्य माना है उसको और सांख ने क्या माना है अजन्मा माना है किसको प्रधान को अजन्मा माना है और नित्य माना हुआ है ना नित्य हो पा रहा है ना अजन्मा हो पा रहा है क्यों उसी का कार्य मानते हैं वही कार्य रूप में आ जाता है कहते हैं प्रलय काल में एक ही प्रधान था आगे जा करके संसार बनना है महतत्व होगा फिर अहंकार होगा पंचतम मात्रा होंगे फिर सोलभिकार होंगे पृथ्वी आजी पंचभूत और ये पांच ज्ञान पांच कर्मंद्रिय और मन लेकर के सोलह बिता होंगे कि उसी का बनना है अब कैसे बन, वो बनेगा तो फिर अजरमा कैसे रहेगा वो और तीन तीन गुण के विशिष्ट है इतने अवयव बनते गए उसके चौबीस तत्व में पहुंचा हुआ है फिर उसको नित्य कैसे कहना है नित्य भी माना है शांति में प्रभाव बता रहे अच्छा ठीक करते हैं कारण से जायमान पे क्या हानि है हाँ, सांख्य बोलेगा कारण को तो उत्पत्तिशील मानेंगे तो क्या आपत्ति है प्रधान उत्पन्न हो जाता है महदादि रूप से ठीक है महतत्वादि रूप से प्रधान पैदा हो जाएगा तो क्या आपत्ति है तो कहते हैं कथम प्रथम अजन्, फिर अजन्म कैसे होगा पैदा होने वाला वो हाँ, जन्म भी बांधना और अजन्मा भी बांधना व्याघात दोष नहीं होगा विरुद्ध नहीं होगा जायमान प्रथम अजमे सामयवत्वाच प्रधान नित्यत्पत्ति अब तुमने प्रतिज्ञा किए सांख्यो ने प्रतिज्ञा किए प्रधान नित्य है और सावय पदार्थ सा कहीं नित्य नहीं दिखाई पड़ता है हम कहेंगे हम कहेंगे प्रधानम अनित्यम सावय उत्पाद घटवत् नित्य है अनित्य है सावय है टुकड़े टुकड़े मिलके बनता है तो प्रधानम अनित्यम सावय उत्पाद घटवत क्या इसमें क्या करोगी सम्मान इसको कोई उपाधि लगा नहीं पाओगे न तो आवाज नहीं बना सकोगे जो सावैव होगा अनित्य होगा जो शरीर आदि सवैव है अनित्य जहां सो तो रहेगा वह अनित्य होगा तीन तीन गुण है तो तीन गुण पुन के पुंजों को ही प्रधान कहना है तो तीन अवैव वाला है वो और उसको न, ए, नित्य बोलना कैसे होगा वो एक हो कहा से माने का कारण कारणसा जायम उत्पत्तिशील आने के उत्पन्न होता है तो क्या आपत्ति ऐसा सांख्य बोलेगा तो कह ये आपत्ति कथम कथम चाहयवाच्च प्रधान से सवयध होगा जिसमें ना भिन्नम कथम चुनाव प्रधानमंत्री नृत्य कैसे हो सकता है ये श्लोक से तात्पर्य आह कालिका के तात्पर्य पहले बताते हैं प्रथम इत्यादि शब्दों से प्रथम भी, भी भैशेशा। भैशेशा सद जाति भी सत जाति सांघे अनुपन्न उच्चते वैशेषिक आह कहते हैं सांघे लोग पूछेंगे महाराज सज जाति सत का जन्म जाति माने जन्म सज्जन्म मानते हैं वो कार्य को सत मानते है सज्जावादी भी जाति शब्द का अर्थ जन्म जन्म बोलो जाति बोलो एक ही होता है प्रत्यय भेद जानी प्रादुर्भाव धातु है तीन प्रत्यय तो जाति बनेगा और मन करेंगे तो बन जाएगा जन्म इतना भेद है एक ही है प्रथम सज्जाति भी सज्जाति के द्वारा मान सांख्यों के द्वारा सांखे ही सज्जाति सांखे अनुपम वर्तमें तो ठीक नहीं कहते हैं करके वैशेषिक क्यों बोलता है वैशेषिक बोल रहे ये ठीक नहीं बोल रहे हैं करके बोल रहे क्यों बोला जाता है ये कहा तो कारण इत्यादि सब से उत्तर दिया सांख्य ये बोलता है ना कारण मानता है प्रधान को तो और कारण ही कार्य रूप में आता है करके बोलते हैं तो वैशेषिक बोलेगा का, कि कार्य होगा तो अजन्मा कैसे रहेगा तुम्हारा प्रधान कार्य रूप में आएगा जो कार्य होगा अनित्य होगा जन्म होगा जन्म होगा तो अजन्मा कैसे रहेगा ये वैशेषिक उनको बोलेगा हम भी उनका अनुमोदन करते हैं हम वैशे को मत को ठीक मानते उस काम ठीक बोल रहे थे ऐसा कार्यक्रम कारण मृद्वत् जैसे बिट्टी है कारण है वो जो प्रधान को बिट्टी के समान मानते हैं ये जैसे मिट्टी से घट बनना है वैसे प्रधान से जगत बनना है कारण बृद्धविटी के समान उपादान लक्षण प्रधान को उपादान कारण मानते है जगत तुम लोग उपादान लक्षण कश्यवादी उस सांख्य सांख्यवादी er, है जिसके वहां कारण उपादान कारण बना हुआ है मिट्टी के समान है उस सांख्यवादी का सांख्य होगा का, भाई कार्यम कारण कार, जो कारण कार्य कार्य कार, तो कारण ही होगा ना जो कारण ही कार्य बना तो कार्य कारण ही हो गया कारण से अतिरिक्त तो होगा इस दिन कारण कार्य कार्य परिणामों कार्य माने कारण बेव कारण परिणाम जो कारण होगा वो कार्य के आकार से परिणत हो जाता है सांख्य मानते हैं जो प्रधान होगा नित्य अजमा प्रधान वो महदादि रूप से परिणत हो जाता है ये उनका कहना है कार्य के आधार से कारण ही परिणत होगा जिस वादी के मत में ती के मत में क्या होगा तो जाए हम प्रथम अजम आदि लगाएंगे तस्य अजमेव सत प्रधानादि कारण महदादि कार्य रूप में जाए तो उस वादी के मत में कारण ही कार्य रूप पैदा पे पे होगा कारण कार्य बनेगा पे यही होगा तस्यवादी कस्य उस सांख्य का अजम एवं प्र, सब प्रधान आदि अजन्मा होता हुआ भी प्रधान आदि जो भी मानेंगे वो सांख्य लोग मानते है कारण अजन्मा होता हुआ कारण महद आदि आठ आदि उधर जाय एक ये मानना पड़ेगा महत्ववादि उससे पैदा होगा अजन्मा होता हुआ कैसे पैदा होगा अजन्मा होता हुआ जब जन्मद क्रिया नहीं लगे तो फिर कैसे तो पैदा होना उसमें अर्थ आता है उन्हें महदादि आकारण चेत जायमान प्रधानम कथम अजम उच्यते तई कुछ सांख्यो के द्वारा में कैसे कहा जाता है उप्रधान को तब फिर आ आ चे चे ये महादादी आकारण चेत चेत यदि महादादी आकारण जायमान यदि महदादि महतत्वादी रूप से यदि पैदा होता है वो प्रधान प्रधानम कथम अजम उचते तिर अजन्म कैसे कहा उनके द्वारा बनता नहीं अगर पैदा होता है तो अजन्म कहा रहा वो जम नहीं हो सकता विप्रतिषित जाहित अजम जो विरोधी बात है जाहित भी बोलना और अजम भी बोलना फायदा होता है कहना और अजनमा भी रहता ना। तो है तो विरोध है है। है। विपरीत प्रतिपत्ति विप्रतिषि विरुद्ध बात है यह और दूसरी बात प्रधान को नित्य भी माना जमा एक तो अजन्मा मानते हैं पैदा होने वाला मानते हैं या फिर विरोध है और दूसरा क्या मानते हैं कार्य रूप में वही परिणत होता है और नित्य है लो कार्य रूप में कार्य रूप में आएगा तो क्या होगा नित्य हो गया गणित होगा गणित होगा नित्य कहाँ होगा सावयव मानते हैं तीन अवय को पूंज सदुगुण रदुगुण तमुगुण को पूंज कोई कहते हैं प्रधान जो अवयव वाला मानते हैं और नित्य मानते हैं अवय वाला नित्य नहीं होता है दूसरे दोस्त दे रहे उनके मत में नित्य में ने प्रधान को नित्य माना है कई नित्यम उच्यते नित्य माना है प्रधानम भिन्नम विदीर्णम जो प्रधान है कैसे भिन्न है, है तीन अवयव वाला है अवैध विशिष्ट है सतगुण रज गुण तम तीन अवयव है वो पुंज को प्रधान बोलते हैं प्रधान ये तीन गुण से अतिरिक्त तो कोई प्रधान तो होता नहीं है ये तीन गुण का ही अवस्था है प्रधान नाम दिया है प्रलय कालीन जो अवस्था में गुण साम्य अवस्था में उसका नाम प्रधान प्रधानम भिन्नम विदीर्णम जो विदीर्ण हो गया अलग अलग हो गया खूटितम एक देश है ना भिन्न भिन्न देश है तीन देश है उसका स्कूटित हो गया ऐसा होता हुआ सब, कथम नित्यम भवे उस में नित्य कैसे हो सकता है जब अवय सावय हो गया है तीन देश है उसका शतुगुण एक देश है रजगुण दूसरा है तमुगुण तीसरा है तीन देश का अवय कैसे होगा वो नित्य होता है एक अलग चार क्योंकि चार में कहा विभक्तम सामय समुदायिक विभक्त होगा का होगा विभक्त है का होगा सावय सावैव सावय तो नित्य कैसे होगा लोक में देखा गया जो सावय वस्तु होता है वो अनित्य होता है तो उसको कैसे नित्य मानते हो जब सावय मानते हो तो नित्य कैसे मानते हो दूसरा दोष है नित्य होगा एक तो अजन्मा मानना बनेगा नहीं जब उसी जगत रूप परिणत होना है महदादी आकार से परिणत होना है परिणत होना माने जन्म होना उसका तो फिर अजन्म कैसे होगा और दूसरी बात सावैव है तो फिर नित्य कैसे होगा ये दोनों दोष है उनके मत सा नहीं सवैव घटादी जो सावैव घटादी है वह एक जैसा फूटन घर में गत्यन टुकड़ा टुकड़ा जोड़ते बनता है वो अलग अलग अवैध वाला घटादी होते हैं वह नित्य न दृष्टम लोग हैं उनको लोग ने कोई दृष्ट नित्य नहीं देखा आएगा टुकड़े टुकड़े मिलकर वो सावयव पसते तो सहयोग होगा अनित्य होगा तो प्रधान सहावैव है तीन गुण का पूजा है तीन गुण अवय है सदगुण रजगुण तम गुण मिला हुआ प्रधान बोलते हैं तो अनित्य होगा घर जैसे सहवयव है अनित्य है वैसे प्रधान भी अनित होगा नित्य भी नहीं उनकी प्रतिक्रिया नित्य ये विरोध है विदिर्डम से शायद एक देश से ना अजम नित्यम से हाँ एक देश से तो अलग हो जाना साबे हो जाना और एक देश से नित्य रहना ऐसा तो होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कभी ऐसा नहीं होगा मुर्गी के एक देश अंडा बनाने के लिए रखना और एक देश पका के खा लेना होगा आधा शरीर काट के खाओ और आधा शरीर रखो आधा बिगाड़ना आधा सुरक्षित रखा ऐसा तो नहीं होगा बिगड़ेगा तो पूरा बिगड़ेगा रहेगा तो सब रहेगा एक देश से प्रधान नित्य रहेगा और एक देश से विकृत हो जाएगा ऐसा नहीं कर सकते ऐसा नहीं मान सकते विदृढ़ श्या एक देश से एक देश से होगा और एक देश से अजर्मा भी रहेगा, रहेगा तो नित्य रहेगा ऐसा तो बनेगा नहीं कहा पांच के कहा विदृढ़ विभक्तम एक देश से विभक्त हो जाना एक अवय उतर जाएगा एक अव नित्य रहेगा ऐसा तो बनेगा नहीं दोनों नहीं बन सकता है ये तथा विपरीत सिंधा होता ही रही विरोध बातें बोल रहा है एक देश से विकृति होना भी मानते हैं मादाजी आकार से परिणत होता है मानते हैं और एक देश में नित्य मानते हैं अजन्मा मानते हैं एक देश से सावैव मानते हैं एक देश से नित्य मानना और एक एक तरफ मानते हैं कि परिणत होता है कार्य रूप में आ जाता है और एक तरफ हो है ये विरोधी बातें सांख तो वैश्वेश ने जो दोष दिया बिल्कुल सही दोष दिया सांख्या साख्य पक्ष के स्तर से कम हो जाता है तो ठीक है श्लोक से तात्पर्य महाकारिका के तात्पर्य का तो प्रथम कहा उठाया था प्रथम सज जातिवादी भी सांखे अनुपमन एक वैसे वैसे पूछा जाए कि सांख्य जो सज जातिवादी है सब का जन्म मानते हैं उनके द्वारा कैसे अनुपन्न हो गया उनका मत कैसे ठीक नहीं हुआ अयुक्त कैसे हुआ तो ये वैशेषिक बोलता है कारण जैसे वही एक वैसे उत्तर में वैशेषिक बोल रहा है हम अनुवादन कर रहे हैं इस बात को कारणम जैसे वही कार्य कारण कस्य जाए थे जिस वादी के मत में कारण ही कार्य बनता हो तो कारण ही पैदा होता मानना पड़ेगा कारणम ये से वही जिस वादी के मत में कारण ही कार्य होता हो तो कारण तसे जाए थे तस्यवादी ना कारणम कारण ही पैदा होगा यही मानना पड़ेगा उपादान तो लक्षण में कार्य कार्य कारण ही होगा कार, कार्य कारण कार्य रूप आएगा में टीका न करते हैं त्र प्रथम पादाक्षरा करते हैं कि कारण इत्यादि कहा था कारण यही कार्य किया कि कारण कारण कारण इत्यादि से कहा कहा था था ये जैसे मिट्टी एक उपादान घटादि का उपाधान कारण वित्तीय उसी प्रकार महदादि का उपादान कारण प्रधान है सांख्य मत में प्रधान होता है उपादान कारण एक उपादान लक्ष्मी कार्य कारण कारण कार्य आकार कार्यकार के मतलब कारण ही कार्य के आकार से होगा जैसे मिट्टी ही कटा दी होना है उस प्रकार होगा ठीक है तो ये बस स्पष्ट है माने कारण कार्य कार्यकार परिणत उष्वादी के मतलब यही सिद्ध होगा का कि कारण ही कार्य के आकार से परिणत होना ये माना जाएगा सांख्यवादी का मत यही होगा जो तो प्रधान है कोई जगत आकार से परिणत होना है तो कारण जो प्रधान है वही कार्यकार से परिणत होगा यह अर्थ आएगा कहा तदे स्पष्ट सांण तदे मैं कारणस में कारण से कार्य तो कारण को कार्य होना है वही स्पष्टीकरण करते हैं दिप्त पाद विभजते दिप्त पाद की व्याख्या करते हैं इत्यादि है। तस्याद तजम एवं सत्नादी कारण महदादी कार्यूपेण जाए के करता उस बादी के मत में अजमे बसत प्रधान आदि अजन्मा होता हुआ ही प्रधान प्रधान आदि आदि जो होंगे अजन्मा अजन्मा रहते हुए अजन्मा होते हुए होते न होना उनको और कार्य रूप से परिणत को यही कहना पड़ेगा उनको अजन्मा होते हुए कार्य रूप से परिणत ये मानना पड़ेगा उनको क्यों अजन्मा मानते हैं उनको और कार्य भी वही बनना है तो कार्य होते हुए अजन्मा होते हुए तस्य माने उस बाजी के मत में अजम एवसत प्रधान आदि अजन्मा रहता हुआ ही प्रधान आदि जो होंगे वह कारण मोहदादि कार्य तो प्रधान कारण आदि है वह कारण है वह महदादि आकार से उत्पन्न होता है ये कहना मानना पड़ेगा यही होगा उनके मत में यही कहना पड़ेगा अजन्मा रहता हुआ पैदा होता है ये बोलना पड़ेगा ये कहना कहां तक ठीक होगा अजन्मा होता हुआ पैदा हो होता हुआ पैदा हो सकता है भाई गलत है इनका आगे द्वितीय पाद हम विरोध द्वितीय पाद है उसका व्याख्या करते हैं द्वितीय पाद था कारणम तस्य जायते उस बाद मतलब कारण ही पैदा होगा जब कारण कार्य कार से परिणत होता है तो उस बाद में कारण ही पैदा होना है यह सिद्ध होगा ये द्वितीय पाद की व्याख्या करते हैं इत्यादि सब लिखता है तस् अजम सब प्रधान आदि कारण महदादिक कार्यकार में जायते हैं अगर अग्निह प्रधान आदि इति आदि शब्दा तद अवयवा सब, देना, सब देना। प्रधान आदि कार्य रूप से होता है कहा तो यहाँ आदि से क्या लेना प्रधानी तो है उनके और क्या है क्या दे उसके जो अवयव है सतुगुण रजोगुण तमोगुण भिन्न भिन्न -भेंन आकृति से वस्तु होता है कोई सतुगुण प्रधान वस्तु होता है कोई रजोगुण प्रधान होता है कोई तमुगुण प्रधान वस्तु होता है ऐसी तिथि हो जाती है वस्तु किसी को देख के प्यार होता है किसी में नफरत होता है ऐसे दिख रहा है वस्तु उसमें गुण का प्राधान्य न्यूनता आदि क्या है वस्तु में भी हर वस्तु में ऐसा है तो ये आदि से ही लेना प्रधान आदि शब्द से आदि शब्द से तद उसके जो अवयव है उस प्रधान के ही अवयव हैं सतको अवयगुण रदुगुण तमुण यही परिणत होना है महद आदि आदि शब्दे न अहंकार आदि ग्रहण महदादि आकार जाए थे तो महदादि में आदि से क्या लेना अहंकार तन्मा हाँ छोड़ से विकार ये सब देना है इसको ग्रहण करना ये कहा तृतीय पादम व्याप्र होती है अब कहते हैं जायमानम कथम अजम इन जो का एक, एक तरह से अजन्मा रहता है एक जैसे परिणत होता है बोला जायमान है तो अजन्मा कैसे रहेगा अब यह दोष है उनका मत मतलब पुरवाद में उनका मत रख दिया और उत्तरार्ध में दोष दे रहे जायमान कथम अजम तो उत्पन्न होता है पैदा होता है कार्य फिर अजन्मा कैसे हो सकता है दोष है विप्रषेद महदादी इत्यादि कहा था महदादी आकारेण जायम प्रधानम कथम अजमुच्य कई उन सांग ने कैसे बोल दिया उसको अजन्म है जब जायवान है तो अजन्म कैसे बोला ये भाष्य में कहा था विप्रतिषेदम से इतम जायते जायते अजमचा इस प्रधान को जायते कहना और अजर्मा कहना विरोध है ये बताया था ये बताया मुझे विरोध क्या है तो जायते और अजम अजमचा ये विप्रीषेद है पैदा होता है कहना और अजन्मा रहता कहना अरे अजन्मा हो तो पैदा कैसे होगा पैदा होगा तो अजन्मा कैसे रहेगा विपरीद विरोध है चतुर आह चतुन नित्यम कथम चतुर्थ अवैध जब अवैध विशिष्ट है तो फिर वो नित्य कैसे होगा लोग में देखा गया जो सावैव होगा वो अनित्य होता है तो वो कैसे सावैव होकर के नित्य रहेगा प्रधान तुम्हारा नित्य भी मानते हो तीन अवय पे मानते हो उसके सतुगुण रजगुण तनगुण ये दूसरे दोष है दोष है दो ना अजन्मा होता हुआ जायमान हो सकता और सावैव होता हुआ नित्य नहीं हो सकता नृत्य भी माना है उन्होंने अजन्मा भी माना है और पैदा भी होना है सहवैव भी माना है जैसी कल्पना मन में आए वैसे लिख दिया नित्यम इत्यादि कहा नित्यम तो तय रोच उन्होंने नित्य माना है साझो ने नित्य माना है प्रधान को प्रधानम भिन्नम विधीर्म प्रधान जब सवयव है तीन टुकड़ा मिलके बनता है वो प्रधान नाम होता है तो स्फुटितम एक देश से न सत एक देश से अलग होता हुआ कथम नित्यम अवेद जब भिन्न बिना देश है उसके तो फिर नित्य कैसे हो सकता है ये हम अनुमान देते हैं सांख्यों के ऊपर वेदांती अनुमान देंगे बेमतम, अनित्यम बेमतम प्रधानम अनित्यम जो विवादास्पद प्रधान है हम अनित्य मानते हो तो नित्य मानते हो विवादास्पद है तो बेमतम प्रधानम अनित्यम जो विवादास्पद प्रधान है वो अनित्य है क्यों सवैवाद साहैव है वो जैसे घटा होते हैं होते अनित्य होते हैं उसी प्रकार प्रधान अवय है ऊषा सतगुण रजगुण तमगुण अन्य है एक विमत अन्यम सवयत्वादी माने प्रधानम जो प्रधान है विवादास्पद है साहित्य अन्यवाद अन्य स्पद सवयुरी अन्य घोषित कर दृष्टान्त नही इत्यादि कहा नही सवय घटाधि एक निम दृष्टम लोग के धर्मी है एक अबायब के भी बना हुआ है घटाधी वह नित्य नहीं देखा दोख्य सांख्य स्मृति विरुद्ध अनुमानम सांख्य बोलेगा हमारे स्मृति से विरुद्ध है अनुमान तो हमारे स्मृति में बोला हुआ है नित्य है अजन्मा है जायमान होता हुआ अजन्मा है और सावय होता हुआ नित्य है <kıkk> सांख्य स्मृति में उसको कहा है नित्य माना है अजर्मा माना है अरे आपने अनित्य घोषित कर दिया अनुमान से अनुमान विरोधी है विरुद्ध है, यत्ता भाष है अनुमान सांख्य स्मृति विरुद्ध हम अनुमान सांख्य विरुद्ध के साथ विरोध कर रहा है अनुमान अनुमान अनित्य घोषित कर रहा है सांख्य स्मृति अनित्य बोल रही है ये सांख्य सांख्य करे तो आहा आगे उत्तर देंगे आठ मृत आठ में कहा सांख्य स्मृति सांखे नित्यत्व सांघान को नित्य माना हुआ है और आपने अनित्व घोषित तो कर दिया सांख्य प्रति के साथ विरोध है इसलिए सांख्य के आधार पर लेना होगा अनुमान हेतु तो आवास व्याप्त हेतु विरुद्ध नित्यत्व में अनितत्व सिद्ध कर साध्य में नहीं है हेतु कहाठा है साध हेतु साध्य के अभाव में बैठा है साध्याभाव व्याप्त हेतु विरुद्ध साध्य के अभाव से बात है अनित्व अनित्यत्व से व्याप्त नहीं है किससे व्याप्त है नित्य साध्य अभाव से व्याप्त है ऐसे। अभाव होगा जहां वही रहेगा ये स्वाभावत्व नित्यत्व के अभाव में रहेगा ऐसे। आहा उत्तर देते आहो युक्ति विरुद्धत्वाद सांख्य स्मृति अमाण इत्यादा युक्ति के विरुद्ध होने से अनुमान के विरुद्ध होने से सांक्षिक स्मृति प्रमाण नहीं है अप्रमाणीकरण ऐसा ठीक है कार्य कारण अभेद किम कारणाभि कार्य किंबा कार्याभिन्न कारण विकल्प आदि अनुमोदित सांख्यों ने कार्य कारण को अभिन्न माना है कारण ही कार्य रूप में परिणत तो होता है अभिन्न होगा तो स्थिति में दो विकल्प खड़े होते हैं कारण से अभिन्न कार्य है कि कार्य से अभिन्न कारण है क्या मानते हो कारण से कार्य है तो कारण से अभिन्न कार्य को मानना या कार्य से अभिन्न कारणों को मानना क्या मानते हो कारण ही कार्य रूप में आया है तो उस स्थिति में क्या मानना है उसको कारण से अभिन्न है कार्य या कार्य से अभिन्न कारण दो विकल्प है कार्य कारण है और अवेद है कार्य कारण को अवैध मान देख्य लोग कारण ही कार्य रूप में आता है महदारी आकार में कौन आएगा प्रधान आएगा अवैध मान्य पर क्यों कारणाभि कार्यम कारण से अभिन्न कार्य है अथवा कार्यानम कारण अथवा कार्य से अभिन्न कारण है क्या मानना है उसको यदि विकल्प आज दिन अनुबती पहले वाला पक्ष कारण से अभिन्न कार्य मानेंगे तो क्या दोष आएगा दोनों में दोष आएगा कारण से अभिन्न कार्य मान्य में या कार्य से अभिन्न कारण मानने में दोनों में दोष होगा एक तो मानना ही पड़ेगा सांख्यों को जब कारण ही कार्य कार से परिणत होता है तो या तो कारण से अभिन्न कार्य मानना होगा या कार्य से अभिन्न कारण मानना होगा दोनों में दोष है दोनों पक्ष बनेगा नहीं एक आनंद आदि क्यों कार्य कारण कार्य कारण और अभेद सांख्यों ने कार्यकारों को अवेद माना तो प्रधान ही महत्वादि रूप से परिणत होता है एक ही है वो ऐसा माना है कारण कारणाभिम कार्यम कारण से अभिन्न कार्य है अथवा के कार्याभिन्नम कार्य कार्य से अभिन्न कार्य क्या मानते हो गा एक दो की टिप्पणी एक ने कहा कार्य से कार्य अंतर्भाव कारण से अभिन्न कार्य मानेंगे तो कार्य को कारण में अंतर्भूत कर दिया गया कार्य कारण ही है ऐसा मान लिया ऐसा हो जाता है और कार्य अभिन्न कहें तो कारण को तो कार्य में अंतर्भाव कर दिया जाता है उस काल में क्या होगा कारण कार्य रूप में हो गया का, कारण रूप में नहीं दिख रहा है कार्य रूप में हो गया ये मानना होगा दोनों में दोष दोस्तेंगे इसलिए कहा, कहा अन्नत तो दादा दादा कार्य का है कारणाद यज्ञन अन्न अतः कार्यम अजम यदि जायम दिव्य कार्याण ते कथम ध्रुवं अत्यमे जाए कार्य कारण्य कार्यम अतः अजम यदि कारण से अभिन्न है कार्य इसलिए अजन्मा है वो तो कार्य को कारण में प्रवेश कर देते हैं तो पैदा होते हुए भी अजन्मा कारण रूपी है वो कार्य रूप नहीं है कारण रूप है इसलिए अजन्मा है हम ऐसा मानते हैं ऐसा मानोगे ऐसा मानोगे तो क्या जा होगा जायमानाधि जायमान हो गया पैदा हो गया फिर अजन्मा कैसे रहेगा जायमान आप कार्या जो जायमान जो कार्य होगा उसके द्वारा कारणम दे कथम ध्रुवम फिर कारण तुम्हारे मत में कारण में नित्यत्व तो कैसे आएगा जो जायमान हो गया तो कार्य हो गया कैसे आएगा एक अधिन तो जायमान हो गया कार्य से अभिन्न हो चुका है वो उस स्थिति में तो नित्यत्व तो कैसे रहेगा स्थिर कैसे रहेगा कारण ये बोला ठीक है हमें देखते हैं अतः अस्विन पक्षे कार्य अजम अतः तो अस्थ पक्षे कारणाद यदि अन्यत्म कार्य होगा कारण से अभिन्न हो इस पक्ष में अतः माने अस्मिन पक्षे कार्यम अजम से कार्य अजन्म हो जाएगा कारण से अभिन्न कार्य है तो कारण रूप हो गया अजन्म होगा कारण अजन्मा है कार्य पर अजन्म हो गया अजन्म हो जाएगा कहा अतः केन्न कहा कार्य से कारण अभिन्नवाद अतः कार्य कार्य जो कारण से अभिन्न होने से कारण अजन्म है तो अजन्मा हो गया यह स्थिति आ जाएगी कार्य बोलना और अजन्मा बोलना ये भी बनता भी नहीं अजन्मा ही होगा एक बार। तथा कारण अभिन्नवाद उसे क्यों तथा कारण अभिन्नवाद उस प्रकार के जो कारण था अजन्मा कारण उससे अभिन्न हो गया तो कार्य को भी अजन्मा ही मानना पड़ेगा जो कार्य अजा है कारण अजा है तो कार्य भी अजय हो गया उस पक्ष तो में तथा भी माने जो अजब अजब अजब तो जिसमें बैठा है कारण में उससे अभिन्न होने के कारण अभिन्न होने से कहा अतः अतः कार्यम अजम इसलिए कार्य अजन्मा है यदि ऐसा मानोगे ऐसा कहा दीप्ति हम अनुत्रपति दूसरा बात है अगर कारण को कार्य से अभिन्न मानोगे उसमें ले जाएंगे कारण को कार्य से मानोगे कारण को कार्य से अभिन्न मानोगे तो कहा यदि इत्यादि कहा यदि जायमानादिवय कार्या जायमान जो कार्य उससे अभिन्न कारण है तो ते कथम ध्रुवम तब मते सांख्य मते ते तब मते कथम ध्रुवम कार्यम कारण कारण कैसे स्थिर होगा कार्य से अभिन्न यदि के कारण को तो वो तो अनित्य होगा नित्य कैसे होगा कार्यात कार्याण अभिन्न यदि यदि इति योजना यदि जायमान कार्य से कारण अभिन्न है माने कार्य से अभिन्न कारण इस पक्ष को लेंगे तो क्या होगा न ती कारण ध्रुवम भवि तुम्हारी फिर कारण में नित्यत्व तो आ सकता स्थिरत्व नहीं आ सकता नित्यत्व नहीं आ सकता कार्य अभिनत भिन्न कार्य से अभिन्न हो गया वो कारण कार्य जो होगा अनित्य होगा तो कार्य से अभिन्न कारण अनित्य में जाएगा नित्य कैसे रहेगा तस्त अध कार्य अधित्य है अनित्य है तो उससे अभिन्न यदि कारण हो गया हो तो कारण भी अनित्य होगा एक कहा कारणम तो कथम ध्रुवम फिर उस कार्य से अभिन्न हो गया वो कारण तो फिर कारण कैसे ठीक रहेगा ये कहा है आगे विशेष करेंगे विशेष व्याख्या करेंगे समय हो गया द्रम कर दी स्नयाम देवा भद्रंकमाक्षर जिैरंग स्वागस्तर्वसेम देवित